Oh आता तीन बार नजीकता अंग्री का चलन जिस किया हो ये क्रीडा होती है वो सूच प्रत्य बोला गया तीन बार जैसे ग्री घूमते बोलते तो दो बार आता है ऐसा कोई भी संख्या वाचक शब्द है क्रिया की आवृत्ति कहने में फिर तो सूच प्रत्यय होता है संख्याया या अध्यावृत्ति जानने कृत सूच होता है तो तीन के लिए बाधक छूटा है द्वित्रीय चतुर्थ्य सूच त्रित्व सूच प्रभाव करके सूच होता है त्री भूमते इत्यादि प्रयोग होता है तो तीनदार नदी के कारण का जिसने चयन किया और तीन के सानिध्य प्राप्त किया हो माता पिता धीरू उनके अनुशासन प्राप्त किया हो उन व्यक्ति हो सकता है अथवा ये कर्म कृत हो मैंने यज्ञ अध्ययन दान आदि जो तीन कर्म है विश्व कर्म तो वाला हो अथवा श्रुति स्मृति शिष्टाचार प्राप्त किया हो जिस व्यक्ति को वो भी जन्म व्यक्ति को पार करेगा श्रुति स्मृति शिष्टाचार जिसके पास हो तो गलत काम नहीं कर सकता अथवा प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण जिसके पास हो तो गलत काम नहीं कर सकता कोई कहा था त्रिकर्मकृत तरह ही जन्मभूति इत्यादि कहा था तो यहां पर केव्य ही विशुद्धि प्रत्यक्ष भाषण अच्छा इन्हीं के माध्यम से विशुद्धि होती है माता पिता गुरु के उद्देश्य और मानी एक ज्ञान अध्ययन दान आदि कर्मों से अथवा श्रुति स्मृति शिष्टाचार प्रमाण से अथवा प्रत्यक्ष अनुमान आगम श्रुति प्रमाणों से केव्य ही विशुद्धि प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष है अगर इनके सहारे जिसने लिया हो उसके अंतर्गत की शुद्धि होती है विशुद्धि क्या है अगर विश्री की विशुद्धि शब्द रहता है इनसे धर्मादि का ज्ञान होता है धर्माधर्म का ज्ञान होगा जिसका माता का उपदेश पिता का उपदेश गुरु का उपदेश लाह हो धर्माधर्म के बारे में ज्ञान लेगा अधर्म नहीं कर सकता अथवा स्मृति स्मृति शिष्टाचार जिसके जीवन में अनुकरण हो उसके धर्मादि की अवगति पर ज्ञान होगा ही अथवा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आगम प्रमाण जिसके पास बौद्धिक हो धर्मादि का ज्ञान होगा उसमें यही है विशुद्धि प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष है इनसे ही विशुद्धि प्रत्यक्ष है का तो विशुद्धि का आधार धर्मादि अवगति धर्म आदि का ज्ञान यही है कहा था, था मंत्र के उत्तराधन कहा था उपासना संबंधी बात कही पहले कर्म संबंधी बताया फिर उपासना बता दी ब्रह्मज्ञम देवमी विदित्वा नीचा इमाम ईमान शांति अत्यंत मेरी कहा था कि ब्रह्म से उत्पन्न हिरण्य गर्भ से पैदा है और ज्ञा है जानकार है ज्ञानी भी है ब्रह्मजय शुभ ज्ञा ब्रह्मजय भी है और ज्ञानी के कौन विराट विराट की चर्चा है देवम वो देवता है देवता देवम प्रकाश स्वरूप है और एकदम स्तृत्य है वो उसको विदित्वा माने, शास्त्र तो ज्ञाप्आ मान परोक्ष रूप से जानता है, जा और निचालिया माने प्रत्यक्ष का विदित्वा निचालिया दोनों लेवंता है विदित्व करता शास्त्र को ज्ञापन होगा और निचालिया करता प्रत्यक्ष प्रत्यक्षी कृतवा ऐसा होगा ये माम शांतिम अत्यंत व्यक्ति ये जो शांति है उसको उपासना से जो शांति होगी समस्ती भाव में विराट भाव पहुंचेगा अत्यंत शांति को प्राप्त करता है यह कहा था इसी का अर्थ करते हैं कैसे शांति प्राप्त करेगा भाव तो को परित्याग करके समष्टि भाव में चल जाएगा ये शांति होगी अयम अर्थ दृष्टाचार आप महाव्य निर्माण जो जिसमें भाषा में लिखा था उसके अर्थ कर रहे हैं अयम अर्थ टीका अर्थ विंशति अत इका संख्या कतया ये ने बता दिया था करके ने कहा था, ने कहा था कि ने ने कहा कहा दें लोका तमुवा तस्म या इष्टि यथा इत्यादि यह स्मृति का वचन था ये मंत्र है वहां ब्राह्मण भावे है यहाँ एक ही मंत्र है यहाँ स्मृति ने कहा था इधम कहा था लोक में जो आदि है आदि लोकों का आदि मैं थूल जो जगत है उसके आदि है लोका तम उबात तस्मय तम नचके तस्म उबात, उबात तस्मी तस्मय उत वात अग्निम उत तस्मय नचके नचके तसे उबाच या का यावतीवा यथावा जो ईटें लगते हैं उसमें और जितने लगते हैं जिस प्रकार लगते हैं तीनों भी बता दिया करके कहा था ये यहां कहना चाहते हैं देखो तो 360 दिन होते हैं संबत्सर में प्रश्नोपरिषद में संबत्सर हो प्रजापति ऐसे प्रश्न चलेगा या व्याख्या आएगी संबत्सर को प्रजापति कहा गया है तो फिर आगे जाकर के मार्च हो प्रजापति अहोरात्र हो गई प्रजापति, प्रजापति इत्यादि आएगा तो संभव सरोवरी प्रजापति उसके दो आयन हैं एक दक्षिणायन एक उत्तरायण तो ये जो इष्टापूर्णता आदि कर्मता के वाले ये स्वर्ण को जाते हैं ऐसा अर्थव कहां है उसी को लेकर यहां बोलते हैं विंशति अधिकानी सप्तनी इष्टावान संख्या करें ये ईदों की संख्या जो होती है ना तीन सौ साठ के दुगुना करेंगे आप मैंने दिन करके दुगुना करेंगे तो सात हो जाते हैं बोल चाह रहे हैं विंशति अधिकां सप्त शानी इष्टकाल संख्या ईटो की संख्या जितनी है उसी इस ज्यादा है सात सौ है इष्ट का नाम संख्या संबत् सदरस्य अहोरात्रणी का पापन संख्या का केवल संबत्सर का अहोरात्र भी जीतने पर इतने होते हैं दिन और रात जलाएंगे तो ना सात सौ बीस होते हैं तो सात सौ बीस संबत्सर की संख्या बन जाती है तीन दिन है तीन रात है उतनी संख्या हो जाती है अच्छा संख्या सामान्य संख्या की बराबरी हो गई थी 720 720 बीस एक वर्ष में दिन और रात दोनों बिनाएंगे तो 720 सौ है और ईटों की संख्या भी उतना ही है इसलिए संख्या सामान्य संख्या के साथ सात समय से कई इष्ट का स्थानों यही स्थितों संवत्सर रूप से चयन किया था जिसको उपासना की गई थी सात सौ पर तीन और रात को लिया गया था उपासना देखिए माने जब कर्म करते समय तो ईटे लगाए होंगे कि तो उपासना जब करना हो तो एक इस प्रकार से करना ठीक तो है वही मई हूँ ऐसे आत्मभावे नृष्टवा का चाहे दृष्टि का भाई उसको आत्म रूप से वही ये वही विराटमयी हूँ ऐसा मैंने प्रश्नो प्रतिशत से संबंध है एक ही कहा प्रजापति ऐसा आएगा तो संबत्सर में 360 दिन होते हैं 360 के सात और दौर दिन अलग अलग करेंगे तो सात सौ हो जाते हैं तो यहाँ सात सौ बीस मीटों की संख्या करने का मारे सात सौ बीस जो और आप रहे उसी को ही ईटे के सामने लेना उपासना के लिए उपासना करते समय लेना ये कहा बाकी हवन करना हो तो सात सौ बीस लगते होंगे वहां और वो तो बता दिया कल शतपथ ब्राह्मण से समझना चाहिए कौन जाति के ईट लगते हैं और कितने लगते हैं किस प्रकार लगते हैं यहां तो लोटादी मध्य तब तो उसने बोल दिया सूर्य ने कहा यमराय ने बोल दिया बता दें जितने कहा कितने लगे यह बताया नहीं टीका टिप्पणी में कहा गया था कि वो वहां से जाना चाहिए सप्त ब्राह्मण से समझना चाहिए क्योंकि तो कर्मकांड के प्रतिपा शतपथ ब्राह्मण ग्रहण के शुरू कर जहां पर गर्भाधान से लेकर के मशांतक की चर्चा है वहां से समझना चाहिए यहां पर अहोरात्राणी में छह नंबर की टिप्पणी है देखो व्याकरण की दृष्टि से अहोरात्रा बनना चाहिए रात्रा नाह रात्र शब्द रात्र शब्द अहंत शब्द अहनंत शब्द पुलिंग में प्रयोग अपने लोगों के समास में पड़ा होगा रात्री शूत्र अहोरात्राणी रात्रा महापुंक्षी इति अनादरा क्या चाहिए माने जहां पुलिंग में प्रयोग होना चाहिए था किंतु तो अहोरात्राणी नपुंक से जीवन में प्रयोग कर दिया गया आदर नहीं दिया गया उसको इस टिका में जो अहोरात्राणी जो लिखा है व्याकरण की दृष्टि से अहोरात्र होना चाहिए रात था रात्रि सबसे श्रेणी में गए किंतु समास होता है टच होता है टच होने के बाद में अहोरात्राणी अहोरात्र पुलिंग में होना चाहिए नकुंशी में कर दिया ये कहा आगे मंत्र है अच्छा पहले भाष्य थोड़ी सी है इधानीम अग्नि विज्ञान चयन फल उपसंग्रह प्रकरण करते हैं अब ये जो अग्नि विज्ञान संबंधी अग्नि चयन संबंधी विज्ञान के प्रकरण चल रहा था किस तरह से उस अग्नि के चयन करना है उसका उपसंग, उसका फल का उपसंहार करते हैं इस प्रकरण का भी उपसंगार करते हैं जो कर्मकांड संबंधी प्रकरण है उसके भी उपसंगार करते हैं एक दो भी टिप्पणी है विज्ञान अग्नि विज्ञान चयन का अर्थ क्या समझना उपास की उपासना भी बताई गई है और कर्म भी बताए दोनों के हैं विज्ञान समझ लेना अग्नि विज्ञान का अर्थ है यह समझना जानकारी प्रकरण माने स्वर्ग स्वर्ग अर्थ स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को तो स्वर्ग कहा हुआ है स्वर्ग संबंधी अग्नि जिस अग्नि के चयन से स्वर्ग मिलता है तदस्य प्रयोजन इस सूत्र से यहाँ पर ये हुआ है कृपय सूर्ग शब्द का अर्थ किया था सूर्य अव्नि प्रक्रम स्वर्ग के साधन भूत अग्नि के प्रकरण जो अग्नि प्रकरण कर रहा समाप्त तो करते हैं यह कहा मानी इसका अर्थ क्या होता है कर्मों की समुच्चय प्रकरण कर्म और उपासना समुच्चय कर मतलब कर्मांग का तो उपासना करने से स्वर्ग ही मिलेगा तीन प्रकार के उपासना की चर्चा है कर्मांक अभ उपासना और एक है दिश्रेयस उपासना और एक अहम ग्रहोपासना तीन प्रकार की उपासना होती है तो जिस तरह प्रेस उपासना तो प्रमलोक प्राप्ति के लिए प्राणोपासना आदि जो भी करेंगे वो अलग होगा अब अहम ग्रहोपासना में उसना वो है जो व्यक्ति का श्रवण हो गया महाभारत सुन लिया है सप्तमश आदि सुन चुका है और मनन भी कर लिया यथाशक्ति मनन हो गया किंतु वहां फिर नहीं आ शरीर मुक्ति नहीं जा नहीं आ रही बुद्धि शरीर बुद्धि बनी हुई है स्रवण मन जी निशन कर चुका है किंतु शरीर बुद्धि नहीं जाती है वो तो क्या करे इसका मतलब उत्तम अधिकारी वो नहीं है मध्यम है तो उसके लिए उपासना हम उपासना करता है हम कर्माशनी हम कर्माशनी उपासना करता है यही बताया गया है कोई से यहां भी प्रकरण चल कर्मोपासकी समुच्चय प्रकरण की आदत एक मंत्र पुरतः मोदते समृत्युपा पुता प्रणप्य शोकादिदेचिकेतस्त्रे एवं विद्वाश्चिनते ना नाचगेतम समृद्व्युपाशा पुरतः प्रणत्य मोदते स्वर्गलोके त्रिलाज गेता यहां पर तीन बार निकेता अग्नि का चयन करने वाला यात्रा नहीं है त्रिलाज के जो अग्नि का नाम है वो अग्नि को तीन प्रकार से जान करके कहा कुछ अग्नि को जानना है यहाँ के अग्नि को जानना है। उस अग्नि को जानने वाला व्यक्ति कैसा है त्रय वेदित पूर्व मंत्र में कहा था त्रिकर्मकृत त्रिवेदक के संग तीन कर्म करना कर्म कर कहा था उसी कहा था त्रयवेदत्ता तीन कर्म क्या है या इष्ट का यथावा इत्यादि कहा हुआ था उसको जान करें तीनों को जानना कि कौन सी जाति की एक लग्नि है और कितने संख्या में लगी है और कौन से प्रकार से चयन करना है यह त्राय है यहाँ मैंने उनके विज्ञान और उनका अध्ययन और उनका अनुष्ठान ये त्राय वेद विधित्व का इस पूर्व मंडल ने त्रिकर्मा कृत का अर्थ किया था अध्ययन विज्ञान और अनुष्ठान ये तथ्य विधित्व यह एवं विद्वान इस प्रकार से जानने वाला विद्वान जो होगा वह चिमते नाद के नाचिकेता नाचिकता तो चयन करता है यज्ञ का अनुष्ठान करता है उसका परिणाम क्या होगा सब मृत्यु पासान मृत्यु योगी जो पास हैं मृत्यु के पास अभिद्या काम करवा योगी मृत्यु तो के पास हैं तो उसको समाप्त करके उन पासों को नष्ट करके इस अभिषे अग्निशयन के माध्यम से नष्ट करके पूरात प्रणोत नष्ट कैसा करेगा जी के जी करेगा मरने के बाद नहीं माने मृत्यु हो प्राप्त पूरा मृत्यु से पहले मरने के बाद नहीं मृत्यु के पहले ही इस मृत्यु के पार्श्व को नष्ट करके शोकादि को स्व मरते हैं माने मानसिक दुख को शोक कहते हैं शोक को अतिक्रम करके शोका शोक से अतिक्रम करता हुआ स्वर्ग रूप में होता है है है ये यथोतम यथोतम यथावा यथावा जो अगली के के जानकार ये जो ने कहा था आनंद तो अग्निज्यो अग्निजानकारतिर्वा युति लोका मौलम सोबात तस्में जाति के होनी चाहिए और जितने संख्या में होनी चाहिए जिस प्रकार से होता है ऐसे जो जानने वाला है प्राय है इन प्रकार से जानने वाला यथा कि इसको जान करके अवगण में जानना है जब ज्ञान प्राप्त करके यश्च एवं आत्मरूपेगा अग्निम विद्वास इस प्रकार से उसको आप अभाव से दूसरे व्यक्ति उपासना कर रहा है एक तो एक करता है जो एक एक अधिकारी से होगा वो उपासना करेगा जो उपासक के लिए कहाता है वो दिन को ही इका समझदार है करते हैं दिन कोई आपको ही इका समझदार जो एक तो एक व्यक्ति तो है चयन करने वाला दूसरा यश दूसरा व्यक्ति उपासक है यश एवं आपका रूप है अग्निम विश्वास आपके रूप से चयन करता है मही वो विराट होकर के भावना बना लेता है निर्भर प्रेम संपादन करता है नाच गे कम अग्नि प्रथम नाच है यार है तो ये क्या है अगले शब्द में तो यज्ञ है स्वर्ग के सामने है वो ये क्या याद है स मृत्यु पाषाण मृत्यु के पास क्या आते हैं अधर्म अज्ञान राग द्वेष, द्वेश यही है मृत्यु का पास इसी में चढ़ा हुआ होता है व्यक्ति अधर्म और अज्ञान और राग जो हैं, यही मृत्यु के पास है इनको पुरतः मैंने पूर्वमेव शरीर पाता दिख्यर्थ शरीर पात से पहले ही नष्ट कर देता है अगर मालिक का नाश करके है मृत्यु को नाश करके प्रणद्य माने अपहाय त्याग प्रत्याग करके नष्ट करके शोकाधिक मानसिक दुख वर्धित शोका भी देता था मानस दुख से रहित होगा उसको कोई कठिनाई नहीं होती जब व्यस्ति में था तो परेशान होती है एक ही व्यक्ति बन गया समष्टि बन गया थोड़ी सर गया हो गया दुख नहीं उसको मानसिक दुख ही वर्धित बोलते स्वर्ग लोग बैराग्य विराट आत्मस्वरूप प्रतिपत् <kuh> स्वर्ग लोक लोकमाय बैरान भाव में रह जाता है वो विराट आत्म प्राप्ति के द्वारा कर्म या उपासना को तो साधन बताया गया हैं या तो तद्रूप से उपासना करना या उसके बताए गए कर्म उसके माध्यम से ऐसा उसके स्वरूप प्राप्ति के माध्यम से आनंदित रहता है स्वर्गलोकमय के कहा टिप्पणियां हैं तीन चार तीन में कहा क्रीडाच के पूर्वकृत व्याख्यान ये न यह व्याख्या इस मंत्र का इस क्रीडार्च के अर्थात पूर्व मंत्र में व्याख्या कर दी गई है इसलिए यहां व्याख्या नहीं करते हैं परम और दूसरी व्याख्या करेंगे क्या तद्विज्ञान विज्ञान इत्यादि द्वितीय व्याख्यान ये होता है तो दूसरी व्याख्या थी भाष्य मंत्र तो तीसरे में आता है वो मंत्र क्या आएगा तीसरे में आएगा क्रीडार्चिक समझ तीसरे में तो भाष्य में जो व्याख्या की है पूर्व भाष्य में वहां पर दूसरे नंबर पर है त्रिका तीसरे नंबर में त्रिवेत्त संधि एक ही प्रकार कह रहे हैं परम तर विज्ञान इत्यादि जो द्वितीय व्याख्या है भाष्य में पूर्व मंत्र के भाष्य में द्वितीय व्याख्यान है ये वहां व्यतिक्रम किया हुआ है मंत्र के आधार पर भाष्य नहीं हुआ मंत्र में कोई आएगा द्वितीय नंबर में त्रिवेयत के संधि तीसरे नंबर में आएगा त्रिकर्मकृत क्योंकि द्वितीय नंबर पर का अर्थ कर दिया है उसके बाद त्रिकर्म पृत का अर्थ करके है, है। त्रिवेद के में अर्थ किया है इसलिए कहा द्वितीय व्याख्या हुआ है त्रिवेद के समय वाला यह उपायुक्त हम यही उपयुक्त क्योंकि चिन्हते हैं यहां पर चिन्हते पर आ रहा है चयन करता है तो चयन करने के लिए क्या क्या उसका विज्ञान आदि चाहिए उसका विज्ञान अध्ययन अनुष्ठान चाहिए यही है चिन्हुते उच्यमान शहश शत्रु तत्व नहीं तो चार हो जाएगा ये चिन्हुते होगा चौथा बन मिल जाए इसलिए कहा प्रथम वाले की व्याख्या नहीं करते द्वित की व्याख्या करते चार में कहा विद्वांस चिन्हते का विद्वां चिन्हुते चिन्हुते विद्वान का चिन्हुते विद्वां चिन्हते मैंने विद्वां मैंने उपासीन चुप करते विद्वां का अर्थ उपासीन उपासना में है उपाशा का? अगर नुब्र प्रत्यय करेंगे, कर करेंगे, कर। करेंगे।, तो करेंगे।, तो करेंगे तो उपासक बनता है उप उपसर्ग तो है और आश उपवैसे धातु है नुगुल करेंगे तो बनेगा उपासक और आप सहस प्रत्यय करेंगे सत्यमा सामाधिकारी सूत्र के द्वारा सहस करेंगे तो उपासना बनता है उप आश ये तो धातु है उपास ऐसा बनेगा आगे सानस का आन है आने के आकार को इकार होता है ईदास सूत्र है आश से परे आश धातु से परे सान के आकार को इकार होता है क्योंकि है उपासन है उपासक आता है विद्वान उपासन उपासन उपासक यह समझना क्या सानस के आकार को इकार बनाया गया सूत्र है ईदास आज भातु से परे सांझ के आता तो किताबी का उपासना आशीना भी वही है आज धातु से शामिल करें तो आशीना बन जाता है के किताब अच्छा अरे मंत्र है ये सत्य आगेर नचकेतस्वरग्यो ये सत्य आगेर नचकेतस्वरग्यो यमप्रीतादितिये न बरेडा यमप्रीतादितिये न बरेडा एवं अग्नं तवैप प्रवक्षंति तमासह यमप्रीतादितिये न बरेडा यमप्रीतादितिये न बरेडा यमं बरम नचकेतो प्रीष्टस्वरग्यो यमं बरम नचकेतो प्रीष्टस्वरग्यो ये सत्य आगेर नचकेतस्वरग्यो यमप्रीतादितिये नचकेतस्वरग्यो यमा तव प्रवक्ष जनातीय नचिके तो ये ये जो यम हमने सी अग्निर्चिस्वृो यमृीजो कह बताया गया तुमने जो बारे में स्वीकार किया, किया था अब तुमने जो स्वीकार किया था अब ये लंग लगकार का प्रयत्न करते तुमने स्वीकार किया है अगी ये सत्य अग्नि यही अग्नि है स्वर्ग जो यह नजर कहता है संबोधन है नजर कहता ये स्वर्ग संबंधी अग्नि है स्वर्ग प्राप्ति के समाधान भूत अग्नि है यह अग्नि स्वर्ग कहते हैं स्वर्ग समाधान भूत है द्वितीय का वर्णा यम नहीं था द्वितीय वर्ग के माध्यम से तुमने जो स्वीकार किया था मांगा था जिस अग्नि को कहा था स्वर्ग के साधन के बारे में पूछा था तुमने क्योंकि यज्ञ आदि करने पर भी थोड़े से गलती होने पर स्वर्ग धन हो सकता है जिससे कोई त्रुटि न हो इस तरह से स्वर्ग के साधन क्या है यही तो पूछा था ना द्वितीय वर्ग माध्यम से एक तम अग्नि तवैव प्रवक्षती जनाश का जमा जनाशह जमा जो जनाश है जन शब्द का प्रथम प्रथमा के बहुमचन का रूप है आज जशेर अशुभ ऐसा सूत्र है का शब्द जो होगा देर में क्या होता है का शब्द से परे जस को अशुभ का आनंद होता है जस का अस है आगे अशुभ का असस् बनेगा तो जन असस् में पुरुष में देगा होगा जनाशस बनेगा वृपयेगा जनाशर आज जशेर अशुभ ऐसा सूत्र है अभी टीका देंगे वो तो जनाशा मतलब जना तब ही प्रवक्ष तुम्हारे नाम से ही कहेंगे इस और प्रवक्षण अविवाह प्रवक्ष जनासा जनाहा प्रवक्ष लोग इसी तुम्हारे नाम से कहेंगे नचके था अल्दी नचके था अल्दी कहेंगे इसमें नहीं कहेंगे तृतीय पर हम नचके अब मैंने जो तुम्हें को दिया था बरदान देने को कहा था तृतीय पर अब मानो क्योंकि बीच में एक दो बरदान और बीच में दे दिए थे एक तो माला दे दिया था श्रीकांत अनेक रूपा गृह और अनेक रूप वाली कहा था वहां कर्मगति भी है माला भी है जैसा दिया था ये एक तो मैंने खुशी से दिया क्यों खुशी से दिया जो द्वितीय वरदान जैसे दिया जैसे बताया तो जैसे बताया वैसे भी वैसे भी उत्तर दिया निजार सचा भी तत्पर बदत बदत कृत्या जैसा कहा था वैसे उत्तर दिया इससे संतुष्ट होकर के एक और कहा था कि तुम्हारे नाम से होगी और एक माला और दे दिया था उसमें से माला को तो स्वीकार नहीं किया है आगे यमराज स्वयं बोलेंगे इसको तुमने स्वीकार नहीं किया तुमने पिक्तमी माला को प्राप्त नहीं किया जिसमें सारे लोग डूब रहे मर रहे उसके लिए तो उसको तो स्वीकार नहीं किया है अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से इसको स्वीकार किया है है संग तृतीय वरदान के बाद में कहा तृतीय वरदान मानो ये कहा भाष्य है, है ते माने तुभ्यम यह अग्नि तुभ्यम अग्नि ऐसा अग्नि तुम्ह बरदान है तुम्हारे लिए तृतीय वरदान जैसे वो कहा था उसका विषय है यह अग्नि है यह द्वितीय वरदान द्वितीय वरदान का विषय है पर नज केता ये निकता स्वर्ग स्वर्ग के साधभू एम ये स्वर्ग के साधुभूत अग्नि है यम जिस अग्नि को तुमने वर के रूप में स्वीकार किया मांगा था, था। प्रार्थित वान सी अग्रणीता हमने प्रार्थित वान सी तुमने प्रार्थना की थी जिसके विषय में याचना की थी दिव्य है निस बदान से दिव्य बदान के रूप तुमने मांगा था जिस अग्नि को बता दिया स्व अग्निव दत्ता इतनी उत्तर हो सका तो अग्निवार दत्तर वो अग्निपी बलवान देवी अगयांगी का ही कहा गया उपसंगारे कहा दो नंबर की टिप्पणी है अग्निवार पुनर्ग्रहण दत्त अनग पहले भी अग्निवार शब्द आया अग्नि बारह अग्रथा इत्यादि कहा था पहले दूसरे क्यों आया दत्त के साथ में एक नंबर की टिप्पणी रह गई थी मंत्र है प्रादा प्रतम अनुवधति एटम अग्नि का प्रसन्नता से दिया गया था नजिकता ने मारा नहीं था तस्मात प्रति तीन बलानी स्व इंद्राजी स्वयं बोला था प्रसन्नता की कहा नजिकाता ने कोई आग्रह नहीं किया था कि मुझे बलदान दे दो करें प्रसादा प्रसन्नता से प्रतम दिया गया है अनुबदति वशिका ही कहाम अग्नि इत्यादि ये जो अग्निदीतिया है ये तो प्रसन्नता से मान तृतीय दिखता है क्योंकि तो वो दो भी अंतर्भूत है प्रसन्नता से दिया जैसे जैसे पढ़ाया वैसे पढ़ लिया तो इसलिए सुना दिया इसलिए प्रसन्न होकर के दिया गया था अग्नि ये अग्नि तुम्हारे नाम से जो कहा था उसी को याद किया ये कहा श्रृंखलाओं को तो लांगी पीट वाणी कहता तो उस माया को तो स्वीकार नहीं किया मैंने ये जो एक अग्निम तो प्रव प्रवक्ष जना है सभी को कहा और यह अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से होगी और एक श्रृंका भी थी माला थी भी थी कहा कि तो माला को तो स्वीकार सु... नहीं किया नहीं देगा अग्निविद्या तुम्हारे नाम से तो स्वीकार कर दिया लगता है किंतु तो माला को स्वीकार नहीं किया श्रृंकाओं को नागी प्रदान नजरता तो है कि अनुशूचित इसके द्वारा यह सिद्ध होता है यहाँ केवल अग्निशिया श्रृंका को नहीं पक्षती सर आगे यमराज के सब्रो में स्वयं आएगा नई काम श्रंकाम वित्तमय जो धन से युक्त माने मणिमयी जो माला है इसको तुमने प्राप्त होते हुए स्वीकार नहीं, नहीं किया नहीं किया कैश्याम्जंती बहबू विमूठ है जिसमें गोर जिसमें खेचादान कर रहे हैं बल रहे जिसके लिए ऐसा आगे यमराज स्वयं कह उसको तो स्वीकार नहीं किया माला को ये सित्त है इसलिए यहां पर एकम अभिन कहा माला भी कहा था माला की चर्चा नहीं थी मंत्र के आज आखिर अच्छा आज भाष्य देखिए किन्द्र तो एक अग्रम तबैव नामना प्रवक्षती जनाशर था किन्द्र ये भी बात ना ये जो अग्रिम ने बता दिया तुमको अग्रित विज्ञान बता दिया है ये तुम्हारे नाम से ही प्रवक्षती जनाशर जन, जनाशर जमा यात्रा लोक तुम ग्राम से क्या नजगे जानस तीन टिप्पणी है जनासेरअसुखन छंदसी जसो असुदागदर्पय जना जनाश में आजसेसेरसुख सूत्र है दैनिक सूत्र है अबरण्डम से जसो असुख का आरब्ता है आजसेसुख छंदसी सूत्र है छंद में छदेशी जसो असुख आग्रमान जस को असुख का आग्रह हो गया जस का अश और अशुख का असस् बन गया और इधर जन है सरकार जनाशह तदर्थ इसके लिए कोई जनाशते अर्थ वाला लौकिक पद अर्पण करते भाषा के बोले जनाहा बोल देते हैं जनास का जनाहा लौकिक पर तो जनाश नहीं बोल सकते हैं जनाहा करके कहा एक आना एक दत्वया था ये एक बरदान तृतीय से अतिरिक्त है मैंने तुम्हारे लिए खुश होकर के दिया चतुर्थ बरदान था ये तृतीय तो पहले कहा था बीच में तुमने जैसा सुना दिया सचा तत्प्रत्यवधत यथोक्तम अथाश मृत्यु पुनरेवा पुष्ट एक था तबैना था यह चतुर्थ वरदान था इस बता दिया क्यों तृतीय वरदान नहीं हुआ तो ऊपर तो से बीच में बोल दिया मैंने खुशी के बारे में क्या कहा था तृतीय करो नो पेड़ो तो तृतीय तो वरदान तुमने तो मारा है। मारा है उसको तुम स्वीकार करो तीन वरदान देने को मैंने कहा था एक तो बीच में इसे दिया था खुशी के बारे में दिया था उसको स्वीकार करो क्या तस्मिन ही अगत्य विणवान अहम कि मैंने जो बोल दिया है उसको न देने का मैं कर्जदार हो जाऊंगा बोल दिया तीन वरदान देने के लिए तस्वीन आदत अदृत्य तृतीय वरदान न देने पर ऋणवा हाँ मैं ऋण हो जाऊंगा करलेदार हो जाऊंगा इसलिए तुम मारो देगा अब आगे विचार करना चाहते हैं प्रथम वरदान द्वितीय वरदान के सहाराम से बताना चाहते हैं ये संसार के अंतर्वादी पहला वरदान में पिता के सोरस्य भी है पिता पुत्र में भाई भाई मनुष्य ना जाए यही तो वरदान है पहले वरदान का और दूसरे वरदान में मैंने लोकादि प्राप्ति के साधन है लोकादि से रहित वाली तो चर्चा नहीं हुई है ज्ञान की चर्चा नहीं हुई तो यही दो वरदान संसार के अंतर्पाती है अब इसके आगे संसार से बहिर्भूत होने के लिए कुछ बताना चाहिए ये बतलाना चाह रहे हैं मैंने यहाँ पूर्व पर का संदर्भ दिखाना चाह हैं आगे ज्ञान काम शुरू होना है अभी तक कर्मकांड की चर्चा हो गई उसके लिए कुछ आराम करना चाहते हैं ठीक है पिता पुत्र स्नेहादि स्वर्गोपावसान यथे सूचितम संसारूपम पिता पुत्र का स्नेहादि प्रथम कर्माण्ड में ही था जैसे मैं जाऊँ यथा पुरस्थ भविता प्रतिथा इत्यादि सब है जैसे पहले बैचारे पिताजी उसी ढंग से मेरे साथ व्यवहार करें कहीं ये न प्रेत बन के आगे करके डरे नहीं, नहीं।, नहीं पता पिता पुत्र में स्नेह हो पहले वरदान का ये है पिता पुत्र से सभी के साथ में श्लोक में स्नेह हो तो सुखी रहेगा ये था है। पहले वरदान का प्राप्त यही है यहां से आरंभ करके पहले वरदान हुआ और दूसरे वरदान में स्वर्ग के साधन के बारे में पूछा यही तो है स्वर्गलोकान अंत में क्या है श्लोक से लेकर स्वर्गलोक तक चले गए दो वरदान के द्वारा वहां जाकर समाप्ति हो जाती है दो वरदान का प्राप्त यही एक श्लोक की सुख सं अरे किसी साथ कोई प्रेस न हो यही प्रथम वरदान का तात्पर्य निकलता है और दूसरे वरदान का स्वर्क प्राप्त होता है यहाँ के जो बार बार जन्म मरण से पीड़ित होता है वह लंबी आयु हो जाती है कुछ तो जन्म मरण की शिथिलता हो जाती है ये भी एक सुख है मरना तो किंतु लंबी आयु होगी तो पिता पुत्र स्नेहा प्रथम वरदान का यही है पिता पुत्र आदि में स्नेहा प्रेम भाव हो एक सुख और का स्वर्गोगावसान अंतिम क्या था द्वितीय वगान का था अंतिम का स्वर्गलोक मिल रहा है यही यद पर सूचित ये दो वाण के द्वारा सूचित यही हुआ है मानी लोग अंतपाती है लोग के बहिर्भूत साधन नहीं है दोनों संसार ये है संसार तो है इसलोक और परलोक को तो संसार है। होते हैं और क्या होते हैं ये संसार सूचित तदय कर्मकांड प्रतिपा यही कर्मकांड के द्वारा प्रतिपा विषय यही है श्लोक और परलोक बस यही होता है कुछ की अहलोक भी होते हैं पुत्री अहिलोकिक कुछ परलोक की जी भी होते हैं कर्मकांड का ही को ही लोक मिलना है क्योंकि छिड़े पुण्य प्रत्येक चलता रहेगा साथ साथ तदेव वही संसार ही कर्मकांड प्रतिपादित आत्मनी आग आलोकम कर्मकांड प्रतिपाद्य विषय यही है श्लोक अथवा परलोक मिलना आत्मभूत होना नहीं मिलेगा आत्मरूप होकर के जन्म होने के टक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगा कर्मकांड का विषय में हो रहा है आत्मा आत्मनिय आरोपितमतु ये सब के सब ये जो संसार जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जितने आत्मा में आरोपित है वास्तव में आत्मा मेरा स्वर्ग है ना इसलोक है ना परलोक है ये सब आरोपित है आत्मनीय आरोपितम शुद्ध आत्मा में आरोपित है तम निवर्तम से आत्मज्ञान हूँ उस आरोप का निवर्तन निवृत्ति करने वाला तो है, आत्मज्ञान अपना स्वरूप का पहचान तब तो निबत्तों से निबत्तक कौन होगा आत्म के आरोप विनाश करने वाला आरोप कर आने वाला जो अभी मैं मनुष्य हूं जरा ये कर्म है इस कर्म के साधन से सो ले जाऊंगा इज्ञात हो रही है या आरोप आत्मा कोई मनुष्य हो सकता है आरोप शरीर का धर्म आ, आत्मा ने आरोप करके मैं मनुष्य हूं मैं ब्राह्मण हूं मैं अमुक हूं करके बोल रहा है जो कर्मकांड का विषय बन के चल रहा है यही तो है अब तैयारी आत्मकवि मनुष्य में होता है। तो उसका आरोप उस आरोप का निवृत्ति करने वाला आत्मज्ञान होता है यदि अध्यारोप अपार भाव लेना यहां पर पूर्वतर प्रकार का क्या संबंध होगा अध्यारोप और अपवाद पहले आरोप किया गया था संसार अब अपवाद करेंगे ज्ञान कांड अपना है कर्मकांड में आरोप होता है मैं करता हूं भोक्ता हूं मनुष्य हूं ब्राह्मण हूं अमुक हूं यह हूं कभी तो कर्म कर पाएगा मैं तो कर्प नहीं कर आरोप था और मैं हम मनुष्य न चदेव यक्ष ज्ञान होगा वो अपवाद है ज्ञान होते समय मनुष्यदिपने को त्याग करके होगा अगर मनुष्य भावना बनाए रखेगा तो ज्ञान हो ही तो यह अध्यारोह और अपवाद यहां पूर्वापर कांड में संबंध है कर्मकांड का विषय हो गया अध्यारोह और इसका ज्ञानकांड का विषय होगा अपवाद एक बोला चाहिए यही पूर्वोत्तर संबंध है अध्यारोप और अपवाद संबंध है एक का है। कांतरा अध्यारोप अपवाद है ना पूर्वोत्तर ग्रंथ है जो पूर्व ग्रंथ कर्मकांड का ग्रंथ कर्मकांड और उपासना दो लोग साथ में है और उत्तर ग्रंथ है ज्ञान कांड ज्ञान कांडला नंतु ज्ञान के लिए थोड़ा अधिकारी का पहचान के बिना ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसे ध्यान देंगे तो बर्बाद हो जाएगा ते ना तपस्कार तो ना भक्ता तो है चम के गीता के सारे उपदेश के बाद भगवान ने कहा मैंने जो उपदेश दिया है ऐसे ऐसे व्यक्ति बने जो तपस्वी हो मेरे द्वारा मेरा भक्त हो सुनना चाहता हो ऐसे लोग सुनना नहीं, नहीं चाहता उसको क्या कह उल्टा हो जाए ठीक है पूर्व और उत्तर ग्रंथ का कर्मकांड होगा ज्ञान कांड का, का ये संबंध दिखाना चाहते हैं क्या अध्यारोप और अपवाद संबंध है पूर्व है अध्यारोप सारा जगत आत्मा में आरोप है चाहे स्वर्ग हो तरक हो गोभी हो यह पर्लो का आरोप है पर आत्मा में जगत हो समाधि तक तो हम जा नहीं पाए सुसुप्ति का अनुभव तो सभी को होगा ही प्रतिदिन जब सुसुप्ति में जाते हैं तो आपको स्वर्ग या ईश्वर आदि या महल आदि दिखाई पड़ते हैं क्या कोई भोग नहीं दिखाई देता अपना स्वरूप के पहचान के लिए हम वहां तक पहुंच सकते हैं उससे भी ऊपर की अवस्था में कहां से होगा इसलिए पूरी अवस्था में आप प्रभाव रखना है सुसूक्ति दृष्टान्त है और ज्ञान विशिष्टता है फिर भी लोग को समाप्त हो जाते हैं तब तक जब तक सुस्रक्ति है तब तक ना शरीर है ना इंद्रिया है ना लोक है न भोग्य पदार्थ है न है सब समाप्त हो जाता है यह आरोप था जागृत और स्वप्न में आरोप है आरोप है सुसुप्ति में कोई चीज नहीं है तो सुसुप्ति में नहीं तो उसके भी ऊपर की अवस्था जो तुरीय अवस्था है समाधि अवस्था वहां कहां से होता है यही है अभ्याप और अपवाद जागरूक स्वप्नों में जो आरोप होते हैं और सुसुक्ति समाधि में नहीं दिखाई करते अपवाद अवस्था है अपवाद अब अब अवस्था के लिए दृष्टान्त सुसुप्ता है समाधि को तो दृष्टांत में जैसा हो तो साक्षात् हो वो तो दाष्टान्तिक है तो जो दृष्टान्त जो तो इसके लिए सुसुप्ति ही है ये कहा पिता पुत्र स्नेहादि स्नेहा भी स्वर्गोक अवसान यदारूपम तो पिता पुत्र स्नेहादि भी इस्लोक के साधन है पिता पुत्र आदि भय हो इस्लोक को शांति मिलती धीरे में श्लोक और प्रलाद को शांति नहीं मिली भय भाई मनुष्य हो श्लोक की शांति है और स्वर्ग स्वर्ग लोग मिलना भी एक शांति है यहाँ के बार बार जन्म मन के चक्कर से छोड़कर थोड़ा लंबी आयु में रह जाता है अति भी भोग भोगेगा तो ये ये जो तो दो वरदान के द्वारा सूचित है पहले वाले दो वरदान से संसाध यही है तलेव कर्मकांड प्रतिपादन यही है संसार का स्वरूप ही कर्मकांड का विषय है प्रतिपा विषय यही है कर्मकांड इसी को बताता इस है इस इस्लोक का साधन परमलोक के साधन यही बताता है प्रतिपादन आत्मा आरोपितम कि यह सबके सब आत्मा में आरोपित है वास्तव में आत्मा में निर्धर्मक आत्मा है कोई आत्मा निर्धर्म नहीं न श्लोक है न परलोक है कुछ भी नहीं है सुसुप्ति में देखिए आत्मा का धर्म और प्रसाद न होना चाहिए न्लोक है परलोक है सुषुप्त और उससे ऊपर के अवस्था में कहां से हो है पर निवर्तकों से आत्मज्ञान इस आरोप का निवर्तक कौन है आत्मज्ञान है आरोपित पदार्थ का निवर्तक अधिष्ठान का पहचान होता है, आत्मा में आरोपित तो आत्म है तो आत्मज्ञान उसका निवर्तन होता है रज्जु का ज्ञान से सर्प देखता है आरोपित होता है तो सर्प का निवर्तन कौन करेगा रज्जु का ज्ञान क्या बढ़ेगा सर्प का ज्ञान नहीं रज्जु का ज्ञान वैसे आगे आत्मा में आरोपित हो तो आत्मा के ज्ञान से ही कष्ट होगा इसे आगे आत्मज्ञान की चर्चा करेंगे बोलना यदि अध्यारोपाद भाव है अध्यारोपर्वाद भाव से पूर्वोत्तर ग्रंथ संबंध पूर्वोत्तर ग्रंथ पूर्वोक्रंथ है तुमकांत ग्रंथ उत्तरग्रंथ ज्ञानकांत है इसके संबंध रखते हैं की एक टिप्पणियां नवश्य व्याण गौ में कहा पिता पुत्र अब यहां पर व्याकरण की दृष्टि से पुत्र होना चाहिए यहां आनंद कहां से आ गया ज्योत समास जब होता है तो आनंदित द्वंद्व देवता का द्वंद्व होता है तब होता है यहाँ कैसे होगा ये कहते हैं पिता पुत्र आनंदितो द्वन्दे आनंदितो द्वन्दे में पुत्रे अन्यश्यामृत्या पुत्र पूर्व में पुत्रे अनश्याम सूत्र है वहां से मेढक के तरह से कुछल करके पुत्र शब्द आ गया कहा आनंदित द्वंद्व में आ जाए पुत्र शब्द पड़े जाते पूर्व में वृदान्त का आनंद होगा ये अर्थ निकल जाता है देखा तो आनंदितो द्वंदे इतना पुत्रे पुत्र थे अन्य तरह श्याम मंडू कोश्याम सूत्र से मंडूको पुत्र बेदर की तरह से कुछल करके आया काफी पहले है पुत्रे पुत्र सोता बाद में आएगा आनंदितो द्वंदे किंतु वहां से केवल पुत्रे आए बाकी नहीं आया बीच में नहीं है केवल इस आनंदित द्वंदे में पहुंचाता है तो हो जाएगा आनंदी को में रिता है ही है आनंद आलेश होना ही है किंतु पुत्रे पिता आनंद किया हो जाता है पुत्र सब जाते हैं रीतंद को आनंद हो कहा जाता है इसलिए पिता अगर आना है तो पितृपुत्र हो रहा था पितृपुत्र बोल रहा था द्वंद पिता पुत्र पढ़ा जाता है।, है अच्छा दस नंबर में कहते हैं भावे में संबंध है माने ये एक क्या है अध्यान अपपार भाव से संबंध है कहा था तदात्मक संबंधम माना अद्यारोप अपवाद स्वरूप संबंध है पूर्वकबंध है अद्यारोप और उत्तर उत्तरकंधा अपवाद तत्प्रयुक्त नियमेन अद्यवहित पूर्वोत्तर वृत्तिरूप संबंध वही उसके बाद अद्यारोप और अपवाद के द्वारा प्रेरित हुआ जो संबंध होगा नियमेन अद्यभिद पूर्वोत्तर वृत्तिरूप ठीक ठीक पूर्व क्षण होगा कर्मकांड और उत्तर क्षण होगा ज्ञान कांड पूर्व में ठीक कर्मकांड और ज्ञान कांड आरभ होने वाला है ये पूर्वतर पूर्वोत्तर वृत्तिरूप संबंध है जैसे कार्यकाल में अभिनाव संबंध होता है नियत पूर्ववृत्ति होता है इसी प्रकार पूर्व पूर्ववृत्ति कौन है कर्मकांड और उत्तर उत्तरवृत्ति है जब आरोप नहीं होगा तो निषेध तो किसका कराइए ज्ञान कांड के लिए तो विषय चाहिए कर्मकांड के विषय में हो किसका निषेध करेगा नीति नेति निषेध किसका करेगा जब आरोप करके बैठे तब निषेध करने के लिए ज्ञान कांड भी तय हो जाएगा संबंध है कर्मकांड के कार्यतापाप संबंध है या अत्यारोप अपार संबंध है आरोप के उसका विषय नहीं मिलाएगा क्या विषय करेगा ग्यारह पूर्वोत्तर ग्रंथ रह कांड पूर्वोत्तर ग्रंथ का उद्देश्य यहां पर तो संबंध दिखाना जाते हैं कठोर सभी उसी प्रकार कर्मकांड ज्ञान कांड का भी संबंध है अत्यारोपात संबंध वहां इसलिए कहते हैं आगे भाषण में कहते हैं एक अवधि देना विधि प्रतिशत नंत्र ब्राह्मण अवगंत्यम यदरद सूचित वस्तु इतना ही समझना चाहिए दो वरदान के द्वारा अवगत जो वस्तु है जो वस्तु को जाना आपने के पूर्व के दो वरदान के द्वारा ये समझना क्या है एक अवधि अतिक्रांत विधि प्रतिशत नाम अभी तक क्या पता है विधिवत प्रतिशत विधि विषेद तुरंत पता है में यही होता ये करो ये मत करो ये होता विधि विषेद होता है विधि कृत्स्ये अर्थके मंत्र ब्राह्मण मंत्रता लोकादिम तमुबा चस्मे ये श्रमुति का, का मंत्र बाकी सब ब्राह्मण है कहानी के रूप में है कुसन हईत बाश इत्याद्राह्मण भारत एक मंत्र ब्राह्मण मंत्री एक मंत्री ब्राह्मण ब्राह्मण तोकाद मल्यं तमुबा तस्म या इष्टा या बचगा तथा स चा अथा शुनरे बहा तुषाई मंत्र है सूर्य ने कहा वो मंत्र है ब्राह्मण भाग है तो ये मंत्र और ब्राह्मण के द्वारा बताए गए जो दो बल के द्वारा सूचित प्रस्तुत गई है अपम का है न आत्मतत्व विषय दिया विज्ञान अभी तक कहानी हुई आत्मतत्व को विषय करने वाला यथार्थ ज्ञान की चर्चा नहीं हुई अभी तक ता तो शरीरादि का आरोप करके करवाली की आरोप किया गया न आत्मतत्व विषय आत्मतत्व विषय का यथात्म विज्ञान न सूचित आध्यात्म विज्ञान में सूचित नहीं किया होता क्या लगता है टिप्पणियां चार पांच छह चार में करते हैं अधिकांत मन पूर्वकांड अभिरांड पूर्वकांड जो कर्मकांड जिसको बोलते हैं या पूर्व अतिक्रांत हो गया कर्मकांड के विषय प्रतिभागन हुआ है जिसको कर्मकांड करके कहा जाता है यह मंत्र ब्राह्मण पराख्य ने मंत्र भाग और वेद ब्राह्मण भाग वेद जिसको मंत्र और दाम लगता है वेद के द्वारा कहा गया वेद तो दोनों है केवल ये मंत्र भाग में ब्राह्मण भाग में है विज्ञान नज्ञान अंतरेणा कृतिक तद बने आत्मा उस आत्म के यथार्थ ज्ञान के बिना कृत्य कृत्य लाभ नहीं होने वाली है कृतिकृत का लाभ तब तक नहीं होगा जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा यही है इसलिए आगे आत्मज्ञान के बारे में चर्चा करना जरूरी है यही कहा जा रहा है न तो तद यथार्म विज्ञान अंदर तद मन आत्मा उस आत्मा के यथार्थ विज्ञान के बिना अंदर मन बिना कृत्य कृत्य कृत कृत तो लाभ हो नहीं सकता उस आत्मविज्ञान के बिना ऐसे अच्छा और तो विशेष्य आत्मनि प्रतिषेधा विषय क्रियाकलाअ्यालक्षण से स्वाधाक अज्ञान से संसारबीज तपरीत परमात्मक विज्ञान क्रियाकारून्यम आत्यक निःश्रेयस प्रवर्जनम वक्त उत्तर उत्मच आरभ्यते सात अतः अतट अर्था कथम आत्मज्ञान से कृतिकृत लंबत् कैसे प्राप्त करा सकेगा कैसे आएगी आत्मज्ञान से होगी इसके उत्तर का पतो का इसलिए विषय भिशा, का आत्मा में जो आरोपित है उसको हटाना होता है आत्मज्ञान के द्वारा इसलिए कृतिकृत आई है यही सिद्ध करना चाहते हैं विधि प्रतिषेध आत्म प्रकृति टिप्पणियों का विविध प्रतिषेधा विषय अकेला अखिल अनर्थ हेतु और से निवृत्ति द्वारा आत्मज्ञान क्या करेगा अनर्थ अखिल्पूर्ण अनर्थों का कारण यही आपका अपना पहचान का मैं संपूर्ण अनर्थों का कारण यही है मैं करता हूँ भोक्ता हूँ मनुष्य हूँ हूँ पुरुष हूँ जो भी अनर्थ हो रहा किसके कारण हो रहा है अपने अज्ञान से अपनी पहचान नहीं है अखिल अनर्थ हेतु संपूर्ण अनर्थों का कारण यही है पहचान नहीं है यही पुत्र है ये तो अज्ञानश निवृत्ति द्वारा ऐसी जो अज्ञान है अध्यम की विवृत्ति है ज्ञान कराएगा इसके माध्यम से विशेष प्रतिषेध का जो विषय है आत्म ही आत्मा क्रिया कारक फलादि अध्याय लक्षण से विधि प्रतिषेध का क्या अर्थ है क्रिया कर्म कारक मैं करता हूं ये कर्म है एक संप्रदान है, है ये अधिकर्म है इत्यादि कारक कई कारक होने पर कर्म हो सकता है खाली करता से होगा न अधिष्ठान होगा न संपदान मात्र से होगा न कर्म से होगा ना साधन के बिना होगा कारण भी चाहिए होगा, सारे कारक मिले करते कर्म तैयार होता है <laughs> तो क्रिया कारक क्रिया और कारक माने कर्म जो होना क्रिया है और कारक उसके लिए संपादन करने के लिए कारक है कर्ता है कर्म है करण है संप्रदान है अधिकर्म है, है इत्यादि कारक है ये अध्याय रोपलक्षण से में सारे के सारे ये आरोपी और स्वाभाविक स्वभाव होता है अज्ञान अज्ञान जानने को स्वाभाविक कारण स्वभाव हो प्रकार बोलेंगे विधि प्रतिषेधा तो विषय तो से माने पूर्व कांड प्रतिपाद्य पूर्व का तो प्रतिपाद्य विषय क्या है विधि और प्रतिषेध विधि और निषेध एक तो विषय था उसका आत्मा ने क्रियाकारि जो विधि प्रथेत का ये क्रियाकारि आरोप लक्षण है स्वाभाविक स्वाभाविक से स्वाभाविक जो अज्ञान का कार्य है संसार बीज स्वाभाविक जो अज्ञान है उसके संसार का जो बीज रूप अज्ञान है उसके निवृत्त्यर्थम उस अज्ञान के लिए निवृत्ति के लिए आत्म आरभ्य थे आरभ्य थे आगेगा उत्तरोध आरभ्य थे निवृत्त तद विपरीत ब्रह्म तत्व विज्ञान आरभ्य थे योगा उससे विपरीत अज्ञान से विपरीत क्या होगा जीवात्मा परमात्मिक एकता अहम ब्रह्माष्टी ऐसा विज्ञान होगा उससे विपरीत अज्ञान से विपरीत नज्ञान काल में मनुष्य को बोलता था अब अहम ब्रह्माष्टमी बोले यही होगा तत्विपरीत ब्रह्मत्मा तत्विज्ञान तो क्रियाकारक का फल अध्यारोपण और लक्षण सुन जिसमें क्रियाकारक फल का आरोप से रही है कोई कुछ नहीं हो सकता कोई कर्म हो पाएगा न कर्तारी बन पाएगा फल हो पाएगा संसार फल भी नहीं उसमें आत्मा स्वर्ग आदि फल भी नहीं आत्मा में क्रियाकार लक्षण शून्य क्रियाकारक फल का जो आरोप है उस लक्षण से शून्य है आत्मा ऐसे आत्मा का अत्यंतिक विश्लेषण प्रयोजन आत्यंतिक सर्वदा के लिए विश्लेषण कल्याण ऐसा प्रयोजन है अज्ञान के निवृत्ति परमात्म की प्राप्ति के प्रयोजन होता है वक्तव्य इसलिए कहना चाहिए इसलिए उत्तर ग्रंथ आरभ्य थे आजे का ग्रंथ ध्यान आरम्भ तुम तो ज्ञान कांड में अभी आरम्भ नहीं करेंगे ज्ञान कांड द्वितीय बल्ली से आरम्भ करेंगे पहले विद्यार्थी की परीक्षा करेंगे वास्तव में नजगेता क्या कुटिया काटिया चाहता है या आप आत्मज्ञान चाहता है तो बहुत सारे प्रलोभन देंगे या आत्मज्ञान के विषय में प्रश्न मत करो देवताओं को भी शंका हो बहुत गंभीर विषय है कि तो जाने दो तुम तो लो वो लो वो लो हां यहाँ कहने तो स्वर्ग के भी लो ले लो ये सब बताने के बाद भी अपने प्रतिज्ञाशील नहीं करते हैं मुझे वही बतानी चाहिए मुझे यह सब नहीं चाहिए मानिए उसको धैराग्य देख रखे तो उद्देश्य धैराग्य जीवन में हो तो यह आत्मा को उपदेश व्यक्त होता है ये सिद्ध होता है और जो अज्ञान ही बिटाना चाहते हैं बाकी लौकिक को कोई सुख की इच्छा न हो ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान को उपदेश करना चाहिए आराम इसलिए टिप्पणी दो भी कितने हैं दो तीन चार दो में कहते हैं स्वभाव कैसे है? स्वभाव अनादि अनादिर अविद्या स्वभाव शब्द करता अनादि अविद्या जो अनादि अज्ञान है कब से हम अज्ञानी आपने नहीं जानते कब से किस समय से हम भूल गए अपने को पता पता अनादि तो है अनादि अविद्या को स्वभाव कहते हैं तत्कार्य से उसका कार्य को अना स्वाभाविक से कहा स्वभावजन्य को स्वाभाविक कार्य है कहा अध्यारोपण लक्षण श्रेन्य महात्मा में कोई अध्यारोप नहीं है न कर्ता आरोप में कुछ भी नहीं है अध्यारोप लक्षण शुण्यता अतत्वती तत्प्रकार काम अध्यारोप लक्षण अध्यापक यही लक्षण अतत्वती तत्प्रकार अतस्व तत्वुद्धि यही अध्याप लक्षण है रज्जो अतत्वति सर्प में रजुत्व नहीं है अतदी रजुत्व तो अभाव है सर्पे रजुत्व का अभाव है रजुत्व जिसमें जाएगा रजु में रहेगा सर्प बुद्ध नहीं रहेगा रजुत्व के अभाव और सर्प में क्या सर्व बुद्धि होना है जहाँ रजुत्व में वहां सर्प बुद्धि हो यही तो आरोप है यहां भी जहां मनुष्यत्व का अभाव है कर्तित्व का अभाव है संपूर्ण कारकत्व का अभाव है वहां मनुष्य हूं स्त्री हूं पुरुष ऐसा आरोप करना यह अध्यान ये अज्ञान का कार्य है आरोप यही होता है ये कहा अत्यति तत्प्रकारकत्व अध्यावरपल कम में वो नहीं है जहां कर्तृत्व भाव नहीं है जहां वहां कर्तृत्व आरोप कर देना अतद्वती कर्तृत्व अभाव होती आत्मनि तत्प्रकारकत्व कर्तृत्वादी प्रकार, थी प्रकार थी जो ज्ञान द्वारा मैं करता हूं भोजता हूँ ज्ञान माना ये अध्यारोप है अतस्वय तत्बुद्धि बोल सकते हैं भेजना में भिन्न बुद्धि हो जाना यही आरोप कहते हैं तब रहित हम उसे रहित है आत्मा में कोई आरोप नहीं हो सकता कोई आरोप नहीं हो सकता दृष्टांत सुश्रुक्ति है सुशुक्ति में मनुष्य नहीं बोल सकता कोई भी हो मैं पुरुष हो स्त्री हूं ऐसा विवाह नहीं हो पाता हूँ यदि जागरण तो स्वप्न तो का खेल है ये शरीर के साथ चिपटा पड़ा है तो इसलिए बोलता है शरीर के धर्म आपने में आरोप करके बोलता है सुश्रुत्र में शरीर का अभाव निकाल पड़ता है वहां स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं होता कोई भेद नहीं वहाँ इस चार चारो निवृत्ति अभाव सुख रूपत्व अभाव आप न तथा कृतिकृत कहते आत्मज्ञान से ही कृतिकृत तो होगा आत्मज्ञान क्या काम करेगा अज्ञान की निवृत्ति करेगा तो यहाँ संका होगी निवृत्ति तो अभाव रूप है अभाव से क्या सुख मिलेगा कोई भाव पदार्थ हो तो सुख मिले अभाव से क्या सुख मिलेगा अज्ञान की निवृत्ति से सुख होना अज्ञान की निवृत्ति माने अभाव ये शंका है दोनों निवृत्ति और अभाव तय अज्ञान की निवृत्ति होने से सुख होता है बोला आपने कैसे होगा निवृत्ति तो अभाव रूपा है सुख रूपत्व अभाव दो सुख रूप है नहीं अभाव इसलिए न तथा कृतिकृत -क्रित। हो क्या कृतिकृत्यता आई है ज्ञान की निवृति होने से कौन सी कृतिकृत्यता जीवन में आनी है ये शंका हो गई यावत सुख हमी क्योंकि जिस सुख के लिए विशेष इसका प्रयत्न होता है मनुष्यों का प्रयत्न किसलिए होता है ये तो निवृत्ति का आपको शुभ रूप को हर में क्या प्रयत्न करेगा उसके निवृत्ति के लिए क्या शंका होगी इसके लिए उत्तर कहा आत्यंतिक्रेष्ठ आत्यंतिक कल्याण उसके प्रयोजन है माने क्या है निष्प्रेय माने निश्चितम श्रेय निश्रेयम क्या श्रेष्ठ सत्र है निश्चितम श्रेय निश्चित कल्याण है उसके अविद्या की निवृत्ति से कल्याण नहीं है इसलिए निश्च्रेयम कहा उसको अचतर बिचतुर इत्यादि अच उस सूत्र में निस्त्रियम ऐसा शब्द आता है निस्त्रिय सत्या विचतुर सुचतुरु भिषा मान मन से ग्रुवधा गोष्ठी भी इत्यादि लंबा सूत्र है तो निस्त्रिय समझते अच प्रत्योग स्वर्ग छेद आया अत्यंत कहते हैं स्वर्ग सुख की कुछ यहाँ की अपेक्षा थोड़ा सुख है सरल सुख यहाँ के अपेक्षा थोड़ा लंबा सुख है या रोटी की चिंता है वहां अमृत पान पान के का मिलेगा किंतु सुख नहीं आत्यंत सुख हमेशा के लिए सुख नहीं उसके लिए लिए, आत्यंतिक आत्यंतिक निष्प्रेष की प्राप्ति होती है आज्ञानिक से बोला था पांच नंबर की टिप्पणी का उगते अवशिष्ट आख्याय का प्रमाण इस विषय में बाकी जो कहानी है उसको प्रमाण करके देखा तमेतम अर्थम इत्यादि कहा तमेतम अथम द्वितीय वर्ग इत्यादि कहा था अच्छा, वो तो अभी है ठीक में बाकी है टीका भाग्य टीका प्रथम बल्दी समाप्त पर्यत आया अंतर संबंध महा प्रथम बल्ली ये जो बल्ली अभी समाप्त नहीं हुई है इसमें एक अवांतर संबंध दिखाना चाहते हैं महासमंत्र बता दिया एक आरोप और अपवाद संबंध है और ये बल्ली में आगे बैराज्य का कथन होना है बैराग्य नजिकता का प्रलोभन दिखाया जाएगा यमराज के द्वारा प्रलोभन ज्ञान का ता, ज्ञान कांग्रेस ता आरंभ करेंगे द्वितीय बल्ली से आरंभ करेंगे तब तक नहीं तब तक शिक्षक की परीक्षा लेते रहेंगे यमराज ऐसी स्थिति ये कहना चाहते हैं प्रथम बल्ली समाप्ति पर्यंत प्रथम बल्ली जो समाप्ति होगी जहां जाकर के वहां तक ये आख्याई है आख्याई का आगे क्या है के वैज्ञानिक प्रलोभन देव संबंध अब संबंध दिखाते हैं क्या संबंध है तो में कहा अपवाद उत्पकतया तदपात संबंध तथा अपवाद का उत्थक होने तो से ज्ञान कांड अपवाद का उत्थक बंद उपवाद होने पाता इसलिए तदुघातया अवाद उपोख्यात्म से इसके अंतपाती होने से महासम्ब बनेगा ज्ञान कांगेगा इसका तो महासम्ब होगा किन्तु बीच में अब अंतरस्तु तो कृतार्थत्व तो संपादक भाग विषित है जैसे कहता है इतने लोग बिखाने के बाद भी कृतार्थता नहीं मानता है बीच में बहुत सारे प्रलोभन देंगे यवराज यहाँ के पदार्थ स्वर्ग के पदार्थ सब देने को तैयार है इसके बदल ये वक्त मरे हुए विषय में और पूछना मरे हुए लोगों के विषय में वो हाई भी नहीं करके मत पूछना एक तो अलांतर संबंध ये होता है कृतार्थत्व संपादकत्वभाव कृतार्थत्व का संपादक का अभाव है कृतार्थता तो नहीं आता रहा ये भी धन है सारे के सारे मिलने पर भी व्यक्ति जीवन में कृपार्थ नहीं होता जितने भी हमारे सामने आ जाए जितने भी भौतिक भौतिक भाव, सुख संपदा आ जाए कृपाथ नहीं होता तो जहां पहुंचा है वो आगे वाले को देखता है नीचे वाली को नहीं देखा ऊपर वाली को देखेगा अरे मैं ही रहता है कहां से सुख है रहा एक मंदिर मकान है तो दो मंदिर वाला दिखाई पड़ता है एक गाड़ी है तो दो गाड़ी दिखाई पड़ती है सुख कहा से बन है साथ ही से सुख है यहाँ साथ सुख है लौकिक सुख शांति जब तक आत्मज्ञान नहीं रहा अकृतार्थ समाप्ति सुख गया व्यंजर अब कौन पूर्वेगा पूर्व के साथ व्यंजक होगा ये ये जो उत्तर अभांतर समुदाय का व्यंजट बनेगा कितने भी संपदा मिले उससे शांति नहीं मिलती यात्रा तो आएगा एक आता तत्स ज्ञान आयोग हेतु हेतु मदभाव संपा वैराग्य और ज्ञान तद्वाना आगे वैराग्य पर ग्रहण करना है कुछ भी संपदा मिले उसे शांति नहीं है इस बुद्धि आ जाए तभी वैराग्य होगा जीवन में ज्ञान का वैराग्य आने का क्या होगा वैराग्य का हेतु हेतु मत यदि वैराग्य जीवन में संसार के सम्पदा से वैराग्य है तो ज्ञान होगा वैराग्य का भाव हो तो ज्ञान नहीं परंपरा या ग्रंथ जो परिवेशी ये जो परंपरा से इसमें भी ग्रंथ अच्छा। तो में भी संबंध दिखाई पड़ता है पूर्वोत्तर संबंध दिखाई पड़ता है परंपरा से भाष्य में कहते हैं तमे तमर्थम ये जो इसका विषय है तमे तमर्थम है द्वितीय वरदान का जो विषय था वो के अर्थ है अवशिष्ट था आख्याय का पूर्व अर्थ जो था बताया गया अर्थ बाकी जो कहानी बाकी है सम्राट के द्वारा प्रलोभन देना और करो कहानी बाकी है काम तो द्वितीय परिणाम है इसके लिए कहा तमेतम तम एक आरभ्य थे ये अंत कम तम, तम से लेकर के एतावत आरभ्य थे यहां तक समझना ये कहना चाह रहे ये बोलना चाह रहे हैं एक द्वितीय द्वितीय इत्यादि अंतभाष्य अनुभव पूछव एक यहां बोलेंगे एकम समिखा है ना अभी अभी द्वितीय प्रधान के रूप में कहने वाला भाष्य है अभी भी बोलेंगे तृतीय गोचर द्वितीय द्वितीय वर्ग प्राप्ति अप्राप्ति कृतार्थत्म तो इत्यादि है द्वितीय वर्ग के प्राप्ति गोतर तो कृतार्थता नहीं मानेगा निकेगा एक नागर ठीक है ये से लेना है इत्यादि तक लेना है कम से बात भाष्य से लेकर के ये आरभ्यते भाष्य में ऐसा था शुरू भाष्य से आदि प्रतिशत यहाँ से लेकर के आरभ्यतेम के द्वारा इस भाष्य को लेना है एक क्या लेना फिर द्वितीय इत्यादि द्वितीय तृतीय प्रदान प्राप्त के लिए नहीं आई है ये लेना है एक आत्तमान अंतर्राष्ट्रीय अम्चना राष्ट्र में जाएंगे द्वितीय प्राप्त अकृता न चेतव यही मानता है द्वितीय पदान प्राप्त है सूर्य के साव अद्याप्त कर लिया फिर भी अकृतार्थता मानता है एताव एता एता इदि भाष्यो एता तस्व संक्षेप जो एवद भाष्य था एवती तर्कि का भाष्य विशेष संक्षेप अर्थ ये द्वितीय वर्ग में प्रथम वर्गान की चर्चा है सामना तम और एक है जो वह यह ऐसा निर्भाष भाष्य है तमेतम अर्थम द्वितीय प्राप्त अभी द्वितीय वर्ग प्राप्त कर्चुका है जी क्या स्वर्ग के साधन भूत अब्ली प्राप्त कर चुका है तो स्वर्ग प्राप्ति बहुत बड़ा होगा जिसको बोलना चाहिए किन्तु अकृतार्थत्व तो, उसे भी कृतार्थता नहीं मानता नहीं बहता इसलिए तो तृतीय वादान आत्मज्ञान तो संबंधी वादा मारता है बोलना चाहते तृतीय वर्गोचरण तृतीय वर्ग का विषय बना हुआ है आत्मज्ञानम तो तृतीय वर्ग का विषय क्या है विषय करने वाला आत्मज्ञान है उसको आत्मज्ञानम अंतरेण आत्मज्ञान के नृत्य कृत्यता जीवन में नहीं आती तेरी नाना के रेकी आख्या प्रबंध दे दिया उसे आप कहानी का आगे विस्तार करना चाहता है कहानी बाकी है आगे क्योंकि कहानी अभी तो पूरी हुई नहीं पूर्व का हिस्सा अभी बाकी है प्रलोभन देना नजर का प्रश्न होना उसके बाद इमरान के द्वारा थोड़ा सारे प्रलोभन देना नजिकाता का ठुकरा देना सर मुझे नहीं चाहिए तबाही दबा तबित की थे अंतिम है परेशान हो गए कि गुरुजी गुरु कहाँ गए आप कहाँ विषय था कहाँ चले गए ये जो तो नाचगान आ आदि और ये अवसर आदि अपने पास ही रखिए आप नाच गान नहीं रखिए मुझे तो जो मैंने आत्मज्ञाना ऐसा लाएंगे और तो शिष्य के पास हो जाएगा शिष्य तब तो आके आत्मज्ञान की चर्चा करेंगे प्रपंच जैसे कहा आगे मंत्र में मंत्र है समय हो गया सहो मनो सीयक्षिहादेक